भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन बुद्ध के उपदेश में एक दोष यह मालूम होता है कि उन्होंने अधिकार भेद का विचार नहीं किया सभी दुखी थे सभी अपने अपने दुख के नाश की इच्छा रखते थे अतएव सबके कल्याण के लिए बुद्ध ने आपा मार को अपने अनुभवों की शिक्षा दी फल यह हुआ कि बाल वृद्ध और आतुरों को छोड़कर सभी इनके उपदेश से प्रभावित होकर घर द्वार को छोड़कर जंगल को चले गए समाज में कार्य करने वाला माता पिता की सेवा करने वाला कोई भी न रहा होगा इससे समाज की बड़ी हानि हुई होगी जो लोग बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुए थे उनमें से बहुत से तो भावुकता के कारण तरंग में आकर दुख निवृत्ति के उपाय को ढूंढने गए बुद्ध की तरह एक प्रकार से संसार से विरक्त तो सभी थे नहीं अतएव जब उनका तरंग शांत हुआ जब वे लोग शिथिल हो गए बुद्ध के वचन तो लिखित में नहीं अतएव वे अपनी रुचि के अनुसार उन उपदेशों का अर्थ लगाकर भिन्न भिन्न मार्ग का अनुसरण करने लगे होंगे यही कारण था कि बुद्ध के निर्वाण के पश्चात उनके संघ में अनेक भेद हुए और बुद्ध मत की अनेक शाखाएं हो गई जिनका उल्लेख कथावस्तु आदि पाली के ग्रंथों में हमें मिलता है यदि अधिकारी का विचार कर उपदेश दिया जाता तो संभव था कि इस प्रकार समाज और जंगल दोनों जगह कोलाहल न होता उपर्युक्त बातों के लिए उन प्रमाणभूत ग्रंथों का आधार हमने लिखा है जिन्हें लोग विश्वस्त रूप से बुद्ध के वचन मानते हैं इस प्रकार शिष्यों को उपदेश देते हुए अकल्याण मार्ग से उन्हें बचाते हुए अस्सी वर्ष की अवस्था में कुशी में आठ सौ ईसा के पूर्व बुद्ध ने निर्माण पद की प्राप्ति की उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि बुद्ध ने अंतकरण की शुद्धि के लिए आचार विचार के नियमों के पालन के लिए तथा दुख से छुटकारा पाने के लिए भक्तों को उपदेश दिया आध्यात्मिक विचारों के संबंध में चुप रहा करते थे उनके उपदेश लिखित नहीं थे परंतु उनके मुख्य शिष्य तीन थे उपाली आनंद तथा महाकश्यप इन लोगों ने बुद्ध के उपदेशों को यथावत स्मरण रखा बहुत दिनों तक ये उपदेश शिष्य परंपराओं के द्वारा सुरक्षित रहे बाद को महाराज अशोक के समय में दो सौ पूर्व पाटलिपुत्र की तीसरी सभा में ये सभी उपदेश एकत्रित किए गए और लंका में जाकर ईसा के पूर्व पहली सदी में सभी लिखे गए